श्रीगुभ्यो नम नमो भगवते सूत्रकारापा परम कारुक भगवान्पस्तंबेदोता श्रौता गा चर्मा वेदोक्ता धर्मच साधकानाजिघक्षया लोकानुजिघया च विषयान् सूत्रयामासा तत्र तेषां श्रीगुरुभ्यो न श्री श्रीगुरुभ्यो नमः वो भगवते सूत्रकाराय आपस्तम्भाय परमकारुणिकः भगवान् आपस्तम्भः वेदोक्तानि श्रौतानि गार्ह्याणि च कर्माणि धर्मांश्च सूत्ररूपेण उपनिबध्य लोकानुजिगृक्षयाम् उपदिदेश साधकानाम् अध्येतॄणाञ्च सुखेन प्राप्तुं शक्यं यथा भवेत् तथा चकारा तत्र आपस्तंब मुनेूत्रकाराण काल विषय मतभेद वर्त सात सभी धर्मशास्त्र संशोधक बौधाएन सूत्र प्राचीन मन तक क्ष्य तर्पणाषु बौधाथम्य अन आपस्त हिण्यकेशी च्वतीय कारणं कारण वक्ष्य आपस्तंबादी सूत्रेषु बौधा सूत्रु ये विषया वर्तंट विषयाना उदाह अतः बोधायन सूत्रसाव इतरा सूत्रण परम येष निर्णय एकांतिक धर्मशास्त्र संशोधक वी वी कामोदय केवलं क्रमविवक्षया कवल क्रम तेन उत अत कालाद्दिष न द्वितीयं कारणम एव कारण यदुच्य बोधा विषय अन्सूत्र वर्त सेतुकांजते यहाँ बोधा आपस्तंबसूत्र विशेषेण रूपेण प्रयोग हां लभ्यते तद्यथा ेण छांदस प्रयोगयुक्त लगे तदाईंबस प्रयोग एवं बहवो छांदस प्रयोग आपस्तंबूत्रु दृश्य अन आपस्तूत्रे विषया संग्रहण उच्य अध्येता आपस्तंबसूत्रण अर्थावगमे कष्ट अभवं एवं आपस्तंबसूत्र बोधासूत्र वैशम्यं भजते अन हेतु आपस्तंबसूत्रम प्राचीन निर्णे शक्य अतः अस््वांस प्रमाण इलं विचारेण सद्य आपस्तंबूत्र पिचय कार्य सामतः तिश् प्रश्नात्मक आपस्तंबू श्रौतानि शौता उक्तानि उ पंचवे चश्ने परिभाषा हौत्रमंत्रण ण्डं च उपदिदेश षड्विंशे सप्तविंशे च प्रश्नद्वये गार्ह्यकर्माणि उक्तानि अष्टाविंशे एकोनत्रिंशे च प्रश्नद्वये धर्मसूत्रं चकार मया इदानीं धर्मसूत्रमधिकृत्य चि उच्य आपस्तंबूत्र प्रश्न प्रत्येक प्रश्नेदशपटला सारे प्रथम प्रश्ने द्वांश् खंडा सो दीए प्रश्नेिश खण्डाः सन्ति तत्र